चौथा प्रश्न प्रतिभा किसे कहते हैं आपने यह नाम मुझे दिया है इसलिए पूछती हूं प्रतिभा प्रतिभा कहते हैं विचार मुक्त चैतन्य की अवस्था को जब तुम्हारे भीतर आभा ही आभा रह जाती उस आभा में कहीं कोई छाया कहीं कोई अंधेरा नहीं रह जाता मन के किसी कोने कांतर में छिपा हुआ कहीं भी कोई अंधेरा नहीं रह जाता जब भीतर सब आलोकित होता है उस अवस्था का नाम प्रतिभा है जब तुम्हारे भीतर प्रज्ञा का अविभाव होता है तो प्रतिभा का जन्म हुआ प्रतिभा का अर्थ साधारणता जैसा किया जाता है उतना ही नहीं साधारणता तो किया जाता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सोच विचार वाला व्यक्ति तर्कनिष्ठ प्रतिभा वस्तुतः इससे बिल्कुल उल्टी बात है वहां कहां सोच विचार वहां कहां तर्क वहां कहां बुद्धिमानी प्रतिभा बुद्धिमानी नहीं है सरलता है निर्दोषता है प्रतिभा तर्क नहीं है तर्क तर्कातीत अवस्था है प्रतिभा सोच विचार नहीं है निर्विचार अवस्था है लेकिन भाषा कोष में तो प्रतिभा का यही अर्थ लिखा है सोचने विचारने वाला चालाक आदमी चतुर उसी को हम कहते हैं कि देखो कैसी प्रतिभा है तर्क में कुशल विवाद में प्रवीण हर स्थिति में रास्ता निकाल ले कैसी ही उलझन हो कैसी ही पहेली हो हल कर ले भाषा कोष कुछ कहता है लेकिन अस्तित्व की परिभाषा कुछ और है भाषा कोष अस्तित्व के संबंध में जरूरी रूप से सही सूचनाएं नहीं देता क्योंकि भाषा अस्तित्व को जानती ही कहा है मैंने सुना है एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था रात्रि का समय था ट्रेन के उस डब्बे में उसके अतिरिक्त सिर्फ एक दंपत्ति और था शेष डब्बा खाली था मुल्ला ऊपर के बर्थ पर लेटा हुआ था दंपति नीचे सामने वाली बर्थ पर बैठे हुए थे थोड़ी देर बाद पति पत्नी से बोला लल्लू की अम्मा आज तो मेरी इच्छा हो रही कि खतरे की जंजीर खींची जाए और देख ही रही हो कि डब्बे में भी कोई और नहीं पत्नी उसे समझाती हुए बोली कि क्या आपको पता नहीं बगैर कारण के जंजीर खींचने पर दो सौ पचास जुर्माना या छह महीने की सजा का प्रावधान फिर भी आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं पति बोला क्या करूं लल्लू की माँ इच्छा को दबाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं मगर इच्छा बलवती होती जा रही और रही चिंता जुर्माना हो जाने की सो डेढ़ सौ रुपया तुम्हारे पास है और सौ रुपये मेरी जेब में पूरे ढाई हो गए ज्यादा हुआ तो जुर्माना दे देंगे मगर जंजीर तो आज जरूर खींचूंगा असल में जीवन भर की इच्छा है ये मेरी और कब तक टालू पत्नी ने देखा कि अब कोई और रास्ता नहीं तो बोली ठीक है जब आप नहीं मानते तो खींचिए, मगर वो देखिए सामने की बर्थ पर एक आदमी सो रहा है हम उसी का नाम लगा देंगे कि जंजीर उसी व्यक्ति ने खींची और हम दो हैं उसके लिए कोई गवाही भी नहीं मिल सकती पति ने आगे बढ़कर जंजीर खींच दी ट्रेन रुक गई गार्ड हाथ में अपनी लालटेन लिए आ गया और आकर बोला क्या बात है जंजीर किसने खींची दंपति ने फौरन मुल्ला की ओर इशारा कर दिया गार्ड मुला नसुद्दीन के पास पहुँचा उसे हिलाया और बोला क्या बात है बड़े मियाँ जंजीर क्यों खींची मुल्ला जोर से चिल्लाने लगा और बोला अरे गार्ड साहब इन दोनों धूर्तों ने मिलकर मेरे रुपए चुरा लिए पूरे ढाई सौ रुपए थे विश्वास ना हो तो इन दोनों की तलाशी ले लें पत्नी ने डेढ़ सौ रखे हैं और पति ने सौ तलाशी ली गई मुल्ला की बात सच निकली गार्ड ने पैसे मुल्ला को लौटा दिए और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिए संसार में इस तरह की स्थिति को प्रतिभा कहते लेकिन प्रतिभा मैंने तुझे इस तरह का नाम नहीं दिया ऐसी प्रतिभा सस्ती प्रतिभा है थोड़ी ही सोच समझ की क्षमता हो तो आ जाती और ऐसी प्रतिभा अक्सर घातक सिद्ध होती पृथ्वी इसी तरह की तथाकथित प्रतिभा से भर गई हमारे विद्यालय विश्वविद्यालय इसी तरह के प्रतिभावान व्यक्ति पैदा कर रहे हैं अगर ठीक ठीक कहो तो सिर्फ चालबाज और चालाक आदमी पैदा किए जा रहे हैं। दुनिया से सरलता निर्दोषता तक चली जा रही लोग बेईमान होते जा रहे हैं पढ़ा लिखा आदमी हो और बेईमान ना हो यह जरा मुश्किल हो गया है बेपढ़ा लिखा आदमी गांव का गंवा आदमी शायद ईमानदार भी है अभी भी ईमानदार है लेकिन जैसे ही कोई पढ़ लिख जाता है जैसे ही कोई विश्वविद्यालय से उपाधियां लेकर लौट आता है वैसे ही चालबाज हो जाता है बेईमान हो जाता है वैसे ही लोगों की जेब काटना और लोगों की गर्दन काटना वही उसके जीवन का धंधा हो जाता है जिन लोगों ने दुनिया में सार्वभौम शिक्षा का प्रचार किया उन्होंने सोचा था कि जब दुनिया में सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो बड़ी ईमानदारी होगी बड़ी सच्चाई होगी मगर हुआ उल्टा जितने लोग शिक्षित होते गए उतनी सच्चाई खोती गई उतनी बेईमानी बढ़ती चली गई सीधा साधा आदमी तो बेईमानी कर भी नहीं सकता क्योंकि डरता है पकड़ा जाए पढ़ा लिखा आदमी बेईमानी की हजार तरकीबें खोज सकता है मैंने सुना है कि कब्र के पास से मुल्ला नसरुद्दीन अपने एक मित्र के सांस से गुजर रहा था कब्र बड़ी प्यारी थी संगमरमर की थी सोने के अक्षरों में उस पर कुछ लिखा था मुल्ला ने कहा जरा रुको पढ़ें किसकी कब्र है कब्र पर लिखा था यहां एक राजनेता और एक संत पुरुष की समाधि मुल्ला ने कहा यह बात बड़ी मुश्किल इतनी छोटी कब्र में दो आदमी कैसे समाये होंगे राजनेता और संत मुल्ला यह तो सोच ही नहीं सका कि यह एक ही आदमी के संबंध में दोनों वक्तव्य कोई भी नहीं सोच सकता राजनेता और संत या तो संत हो सकता है या राजनेता हो सकता है या राजनेता हो सकता है या संत हो सकता है ये दोनों बातें एक साथ असंभव हो गई या तो आदमी वकील हो सकता है या ईमानदार हो सकता है या ईमानदार हो सकता है या वकील हो सकता है या तो पढ़ा लिखा हो तो फिर ईमानदारी की फिक्र नहीं की जा सकती और या फिर ईमानदार हो तो पढ़ाई लिखाई को एक तरफ रखना होगा हमने कुछ बड़ी उल्टी दुनिया पैदा कर ली यहां प्रतिभा सिर के बल खड़ी हो गई शासन कर रही और जिनको हम प्रतिभाशाली कहते हैं उनकी कुल कुशलता क्या है अनुमान वे अनुमान करने में कुशल हैं हम जिसको तर्क कहते हैं वो भी अनुमान का शास्त्र है उससे सत्य का कोई साक्षात्कार नहीं होता केवल अनुमान लोग लगाते रहते हैं और अनुमान सत्य नहीं अनुमान तो सिर्फ अनुमान है मुल्ला नसरुद्दीन चंदूलाल और डब्बू जी तीनों मिलकर एक दिन आपस में गपशप कर रहे थे डब्बू जी बोले आप लोग विश्वास करें या ना करें लेकिन गर्भवती महिलाओं पर फिल्मों का असर जरूर पड़ता है अब मेरी ही पत्नी को लो पिछले सप्ताह ही फिल्म राम और श्याम देखकर आई और दूसरे ही दिन अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया चंदुलाल ने डब्बू जी की हाँ में हा मिलाते हुए कहा कि जी हां भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सच है अरे मेरी पत्नी परसों फिल्म त्रिमूर्ति देखकर आई और कल ही सांझ उसने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया यह सुनकर मुलासुद्दीन एकदम घबरा गया और रोने लगा चंदूलाल और डब्बू जी देख के चिंतेश्वर में बोले क्या बात है नसरुद्दीन तुम अचानक हम लोगों की बात से क्या इतने घबरा गए तुम्हें घबराने की क्या जरूरत अरे रोए तो हम रोए रोए तो डब्बू जी रोए तुम क्यों रो रहे हो क्यों रोने लगे तुम्हें क्या हो गया नसरुद्दीन रोते हुए बोला भाईयो मैं तो सोच रहा था कि यदि तुम लोगों की बात सही है तो मेरी गर्भवती पत्नी गुलजान का क्या हाल होगा जो आज ही अली बाबा और चालीस चोर फिल्म देखकर कर लौटी अनुमान लेकिन जिसको तुम तथाकथित प्रतिभाशाली आदमी कहते हो वह अनुमान ही लगाता रहता है हा अंधेरे में तीर चलाता है लग जाए तो तीर ना लगे तो तुक्का मैं प्रतिभा का ऐसा अर्थ नहीं करता हूं प्रतिभा ध्यान की विशुद्ध अवस्था है अनुमान नहीं तर्क नहीं विचार नहीं चित्त की सारी कल्पनाएं गई उहापोह गया चित्त की सारी तरंगें सो गईं, चेतना की झील बिल्कुल शांत हो गई एक भी लहर नहीं जरासी भी लहर नहीं झील कपती ही नहीं दर्पण हो गई जब चेतना की झील बिल्कुल दर्पण की तरह शांत होती निष्कम्प अडोल अचंचल, तो सारे चांद तारे उसमें उतर आते सारे चांद तारों की प्रति छवि उसमें बन जाती ऐसे ही ध्यान जब तुम्हारे भीतर से चित्त की सारी तरंगों को छीन लेता है और तुम्हारी चित्ती की झील शून्य हो जाती तो उसमें उतर आते जीवन के सारे सौंदर्य सारे सत्य उतर आता है जीवन का प्रेम उतर आता है परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रतिफलन बनते तुम दर्पण हो जाते हो दर्पण हो जाने की वह कला जिसमें कि अस्तित्व वैसा ही दिखाई पड़ने लगे जैसा है उसे मैं प्रतिभा कहता हूं प्रतिभा मैंने इसी अर्थ में तुझे प्रतिभा नाम दिया है ध्यान की तरफ इशारा है नाम मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूं नाम में इंगित है नाम में संदेश है नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद बनी रहे कि क्या तुम्हें करना है नाम तुम्हें याद दिलाता रहे जब भी कोई तुझे पुकारेगा और कहेगा प्रतिभा तो ख्याल रखना स्मरण करना सुरति लाना कि चित्त से मुक्त होना है चित्त की तरंगों से मुक्त होना है ये स्मृति बनी रहे बनी रहे बनी रहे तो आज नहीं कल कल नहीं परसों एक दिन वह अपूर्व क्षण भी आ जाता है जब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है तब प्रतिभा का अनुभव होगा और जहां प्रतिभा है वहां परमात्मा है क्योंकि प्रतिभा में जो प्रति छवि बनती है अस्तित्व की उसका नाम ही परमात्मा है पांचवा प्रश्न मैं जिससे चाहता हूं उसे ही पाना असंभव हो जाता है जीवन में भी जिन्हें चाहा प्राणपण से चाहा मगर ना पा सका कहीं यही स्थिति परमात्मा के संबंध में भी तो नहीं होगी कि परमात्मा को चाहूं और न पा सकूं धर्मेंद्र चाह में खतरा है चाह बाधा है पाने में जितने जोर से तुम चाहोगे उतना ही पाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चाहने वाला चित्त शांत नहीं हो सकता और शांत होना पाने की पहली शर्त है चाहने वाला चित्त तनावग्रस्त होता है चाहने वाला चित्त वर्तमान में नहीं होता भविष्य में होता है चाहे का अर्थ है आज नहीं मूल्यवान कल है मूल्यवान चाहे का अर्थ है नजर मेरी कल पर टिकी आज तो चूका जा रहा है और आंखें मेरी कल पे टिकी और कल कभी आया है कल कभी आता ही नहीं जो नहीं आता उसी का नाम कल है मुल्ला नसरुद्दीन ने एक फकीर से कहा कि मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया हूं पान की मेरी दुकान है और लोग उधारी पर उधारी किए जाते हैं लोग उधारी चुकाते भी नहीं और अगर उनको आगे उधार ना दो तो पुरानी उधारी गई उस डर से मुझे उन्हें उधार भी देना पड़ता है मैं करूं तो क्या करूं उस फकीर ने कहा तू एक काम कर एक तख्ती टांग दे आज नगद कल उधार मुला ने कहा इससे कुछ भी नहीं होगा मैं अपने ग्राहकों को जानता हूं अरे वो बड़े काइया बड़े चालबाज वो कहेंगे ठीक नसरुद्दीन तो आज नहीं खरीदते कल ही आ जाएंगे उस फकीर ने कहा तू फिक्र मत कर जब कल आएंगे फिर तख्ती बता देना आज नगद कल उधार आने दे उनको कल बार बार जब भी आए तख्ती बता देना क्योंकि कल कभी आया है पागल कितने ही काइया होते रहे ग्राहक लेकिन कल कभी आता ही नहीं कल आ ही नहीं सकता और चाहे तुम्हें कल में उलझाए रखती फिर तुमने किसको चाहा धन पद पत्नी इससे फर्क नहीं पड़ता चाहत का रूप ही है भविष्य और ध्यान होता अभी यही अब तुम कहते हो कहीं परमात्मा के संबंध में भी तो यही उपद्रवण हो जाएगा होगा परमात्मा से ही क्या फर्क पड़ता है सिर्फ तुमने चाह का विषय बदल दिया धन की जगह ध्यान काम की जगह राम लेकिन तुम वही के वही तुम्हारी चाहत का ढंग वही का वही तुम्हारी चाल वही वही बेढंगी चाल कुछ फर्क न पड़ेगा इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तुम्हारे पैरों की गलती तुम्हारे चलने में भूल है दिशा कोई भी हो तुमसे भूल होने ही वाली है इतनी बार चाह के जब ये देखा कि जिसको चाहा वही नहीं मिला जो चाहा वही असंभव हो गया तो कुछ तो सीखो इतना तो सीखो कि अब जिसे पाना है उसे चाहेंगे नहीं ये तो सीधा सा गणित है कि अब जिसे पाना है उसे चाहेंगे नहीं अब चाह को बीच में खड़ा ना करेंगे इसलिए बुद्ध ने कहा है कि परमात्मा को भी जो चाहता है वो उसे नहीं पा सकेगा इसलिए बुद्ध ने कहा परमात्मा है ही नहीं फिक्र ही छोड़ो तुम ध्यान करो ध्यान का क्या अर्थ है अच्छा है चाह मुक्त हो जाओ तुम शून्य हो जाओ तुम्हारे भीतर कोई वासना ना हो फिर आना होगा परमात्मा को तो आ जाएगा खोजता चला आएगा तुम शून्य हुए कि सत्य तुम्हारी तरफ बहा तुम कहते हो मैं जिसे चाहता हूं उसे ही पाना असंभव हो जाता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं धर्मेंद्र यह जीवन का शाश्वत नियम है एस धमो सनन्तनो यही शाश्वत नियम चाहोगे पाना सकोगे दौड़ोगे चूकोगे रुकोगे पालोगे ठहर जाओ चाहे दौड़ाती और दौड़ने में कोई नहीं पा सकता क्योंकि जैसे पाना है वह दूर नहीं जैसे पाना है वह मिला ही हुआ है मुझे ऐसा कहने दो तो यह तो हो भी सकता है कि चाहने वाला धन पा ले हालांकि धनी कभी नहीं हो पाएगा यह हो सकता है कि तुम जिस स्त्री को चाहते हो उसे पालो हालांकि पाते ही वह स्त्री वही नहीं रह जाएगी जो पाने के पहले थी अगर ठीक से समझो तो तुमने जिसे पाया ये वही स्त्री नहीं ये कोई और है जब तक नहीं पाया था तब तक जो रूप था जब तक नहीं पाया था तब तक जो लावण्य था जब तक नहीं पाया था तब तक यह स्त्री स्वर्ग की अप्सरा थी पा सब मिट्टी हो गए मजनू बड़ा सौभाग्यशाली था लैला नहीं मिली लैला मिल जाती तो मजनू को सन्यासी होना पड़ता मिया मजनू को स्वामी होना पड़ता और मेरे सिवा तो उनको कोई सन्यास दे नहीं सकता था तो स्वामी मजनू भारती और लला भी बिचारी क्या करती जब मजनू हो जाते स्वामी तो लला भी क्या करती वो तो बड़े सौभाग्यशाली थे मिलना नहीं हो पाया पुकारते रहे चिल्लाते रहे खोजते रहे दूर के ढोल सुहावने मालूम होते हैं दूरी में ही सारा सुहावनापन जैसे जैसे चीजों के पास आते हो वैसे वैसे उनकी व्यर्थता सिद्ध होने लगती है तुम ही न समझी जब मेरे गीतों की भाषा दुनिया सौ सौ अर्थ लगाए क्या होता है यह मेरे मन की कमजोरी या मजबूरी कुछ भी कह लो सिर्फ तुम्हें ही अपनाया है तुम्हें समर्पित किया सहज ही इस जीवन में जो कुछ भी खोया पाया रोया गाया है तुम्हें ना दोहरा पाई मेरे गीत प्राण जब सारे का सारा जग गाए क्या होता है मात्र बहाना था गीतों का सृजन मुझे तो अपना दर्द तुम्हारे दिल तक पहुंचाना था जो न अन्य था कह पाता मैं सुन पाती तुम कुछ ऐसा था राज तुम्हें जो समझाना था मेरा दर्द न छुपाया जब हृदय तुम्हारा पत्थर का भी दिल पिघलाए क्या होता है और सभी मिल जाते केवल वही न मिलता चाहे करो जिसकी दुनिया का यही नियम है सारे स्वर सद जाते केवल वही न सदता जो प्रिय हो मन को जीवन ऐसी सरगम है ही ना अर्पण मेरा जब स्वीकार कर सकें यह सारी दुनिया अपनाए क्या होता है लेकिन ऐसे काव्य ऐसे गीत जन्मते हैं उन कवियों के हृदय में जो तड़फते रहे और जिनको अपना प्रेम पात्र नहीं मिल पाया प्रेम पात्र मिल जाए तो अचानक आंख खुल जाती क्योंकि तुमने जो सोचा था वो तुम्हारी कल्पना थी वह तुम्हारा प्रक्षेपण था वह तुमने आरोपित कर लिया था मजनू लैला में जो देखता है वह लैला में नहीं है मजनू की आंख में वह मजनू की आंख से ही लैला पर आरोपित होता है या तो लैला न मिले तो ठीक रोता रहेगा मजनू मगर रोने में भी एक मजा है रोने में भी एक रस है मजनू के रोने में भी एक माधुरी है विषात तो है लेकिन हताशा नहीं है चिंता तो है पीड़ा तो है लेकिन उदासी नहीं है वैराग्य नहीं लेकिन एक बुद्ध गौतम बुद्ध जिनको सुंदरतम स्त्री मिली जो उन्होंने चाही वही स्त्री मिली लेकिन उनतीस वर्ष के थे तभी घर द्वार छोड़ दिया एरनाल्ड ने बुद्ध पर जो अद्भुत किताब लिखी है लाइट ऑफ एशिया उसमें जो वर्णन है रात्रि में बुद्ध का घर छोड़ने का बहुत प्यारा है देर तक पीना पिनाना चलता रहा देर तक नाचगान चलता रहा देर तक संगीत चला फिर बुद्ध सो गए लेकिन आधी रात अचानक नींद खुल गई जो नर्तकियां नाचती रही थी वो भी थककर अपने वाद्यों को वहीं पड़ा छोड़कर फर्श पर ही सो गईं। पूरी चांद की रात है खिड़कियों द्वार दरवाजों से चांद भीतर आ गया है बुद्ध चांद की रोशनी में ठीक से उन स्त्रियों को देख रहे हैं जिनको वो बहुत सुंदर मानते रहे किसी के मुंह से लार टपक रही क्योंकि नींद लगी किसी की आंख में कीचड़ भरा है किसी का चेहरा कुरूप हो गया है कोई नींद बड़बड़ा रही जिसके सुमधुर स्वर सुने थे सांच वो इस तरह बड़बड़ा रही जैसे पागल बुद्ध ने उन सारी सुंदर स्त्रियों की ये कुरूपता देखी और एक बोध हुआ कि जो मैं सोचता हूं वह मेरी कल्पना है यथार्थ यह है आज नहीं कल देह मिट्टी हो जाएगी आज नहीं कल देह चिता पर चढ़ेगी इस देह के पीछे मैं कब तक दौड़ता रहूंगा इन देहों में मैं कब तक उलझा रहूंगा यह आघात इतना गहरा था कि वे उसी रात घर छोड़ दिए उनतीस वर्ष की उम्र कोई उम्र होती अभी युवा थे मगर जीवन का यथार्थ दिखाई पड़ गया जीवन बड़ा थो है जीवन बिल्कुल अस्थिपंजर है हड्डी मांस मज ऊपर से भीतर अस्थिपंजर है भाग निकले जितने दूर जा सकते थे जो सारथियों ने ले गया है छोड़ने स्वर्ण रथ पर बिठाकर वह बूढ़ा सारथी उन्हें समझाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं कहां जा रहे महल की याद करें इतना सुंदर महल और कहां मिलेगा लेगा यशोधरा की स्मृति करें इतनी सुंदर स्त्री और कहां मिलेगी इतना प्यारा राज इतनी सुख सुविधा इतना वैभव विलास इस सब स्वर्ग को छोड़कर कहां जाते हो बुद्ध ने लौटकर पीछे की तरफ देखा पूर्णिमा की रात में उनका संगमरमर का महल स्वप्न जैसा जगमगा रहा है उस पर जले हुए दिए जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हो लेकिन उन्होंने सारथी को कहा जाना होगा मुझे जाना ही होगा क्योंकि तुम जैसे कहते हो महल मैं वहां सिवाय लपटों के और कुछ भी नहीं देखता हूं मैं वहां चिताएं जलती देख रहा हूं आज नहीं कल देर नहीं होगी जल्दी ही सब राख हो जाएगा इसके पहले कि सब राख हो जाए इसके पहले कि मेरी देह गिरे मुझे जान लेना है उसको जो शाश्वत है यदि कुछ शाश्वत है तो उससे पहचान कर लेनी मुझे सत्य से परिचित कर लेना है सत्य का साक्षात्कार कर लेना है धर्मेंद्र तुम कहते हो जो भी मैंने चाहा उसे पाना सका कौन पा सका है कुछ पा सके उन्होंने पाके पाया कि व्यर्थ कुछ नहीं पा सके वो भ्रमते रहे भटकते रहे अच्छा ही है कि तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि चाह में ही कुछ बुनियादी भूल है कि चाहो और पाना मुश्किल हो जाता है और यह डर सार्थक है कि कहीं परमात्मा को चाहने लगूं और ऐसा तो ना होगा कि उसे भी ना पा सकूं तुम चौंकोगे तुमने अगर किसी और से पूछा होता किन्हीं और तथा कथित संत महात्माओं से पूछा होता तो तुम्हें ये उत्तर न मिलता जो उत्तर तुम मुझसे पाओगे तुम्हारे संत महात्मा तो कहते चाहो परमात्मा को चाहो जी भर के चाहो एकाग्र चित्त होके चाहो जरूर पाओगे लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अगर परमात्मा को भी चाहा तो बस चूकोगे चाह चुकाती चाहे को छोड़ो चाहे को जाने दो परमात्मा को पाने की विधि है चाह से मुक्त हो जाना थोड़ी देर को 24 घंटे में कम से कम इतना समय निकाल लो जब कुछ भी ना चाहो उसी को मैं ध्यान कहता हूं घंटे भर को दो घंटे को दिन में या रात सुबह या सांझ कभी वक्त निकाल लो बंद करके द्वार दरवाजे शांत बैठ जाओ कुछ भी न चाहो न कोई मांग न कोई चाह शून्यवत जैसे हो ही नहीं जैसे मर गए जैसे मृत्यु घट गई ध्यान मृत्यु है स्वेच्छा से बुलाई गई मृत्यु ठीक है श्वास चलती रहेगी सो देखते रहना और छाती धड़कती रहेगी सुसुनते रहना मगर और कुछ भी नहीं श्वास चलती है छाती धड़कती है और तुम चुपचाप बैठे हो शुरू शुरू में कठिन होगा जन्मों जन्मों से विचारों का तांता लगा रहा है वो एकदम से बंद नहीं हो जाएगा उसकी कतार बंधी क्यों बांधे खड़े हैं विचार सच तो यह है ऐसा मौका देख के कि तुम अकेले बैठे हो कोई भी नहीं टूट पड़ेंगे तुम पर सारे विचार ऐसा शुभ अवसर मुश्किल से मिलता है तुम तो उलझे रहते हो काम है धाम है हजार दुनिया के व्यवसाय हैं विचार खड़े रहते हैं मौके की तलाश में कि कब मौका मिले कब तुम पे झपटे लेकिन जब तुम शांत बैठोगे ध्यान में बैठोगे तो मिल जाएगा अवसर विचारों को सारे विचार टूट पड़ेंगे जैसे दुश्मनों ने हमला बोल दिया हो कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा तरह तरह के विचार संगत असंगत विचार मूढ़तापूर्ण विचार सब एकदम तुम पर दौड़ पड़ेंगे चारों तरफ से हमला हो जाएगा उसको भी देखते रहना लड़ना झगड़ना मत विचारों को हटाने की चेष्टा मत करना बैठे रहना चुपचाप जैसे अपना कुछ लेना देना नहीं निष्पक्ष निरपेक्ष असंग जैसे राह के किनारे कोई राहगीर थक के बैठ गया हो वृक्ष की छाया में और रास्ते पर चलते लोगों को देखता हो कभी कार गुजरती कभी बस गुजरती कभी ट्रक गुजरता कभी लोग गुजरते उसे क्या लेना देना कोई इस तरफ जा रहा कोई उस तरफ जा रहा जिसको जहां जाना जा रहा है जिसको जो करना कर रहा है राह के किनारे सुस्ताते हुए राहगीर को क्या प्रयोजन पापी जाए कि पुण्यात्मा सफेद कपड़े कोई पहने जाए कि काले कपड़े पहने स्त्री जाए कि पुरुष जाने दो जो जा रहा है रास्ता चलता ही रहता है चलते रास्ते से राहगीर जो थक के बैठ गया उसे क्या लेना ऐसे ही तुम अपने चित्त के चलते हुए रास्ते के किनारे बैठ जाना देखते रहना कोई निर्णय नहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं कोई चुनाव ना करना इस विचार को पकड़ लूँ उसको छोड़ दूँ ये आ जाए ये मेरा हो जाए ये ना आए ये कभी ना आए ऐसी कोई भावनाएँ ना उठने देना और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक दिन ऐसी घड़ी आएगी जब रास्ता सुना होने लगेगा कभी कभी कोई भी ना होगा रास्ते पर सन्नाटा होगा अंतराल आ जाएंगे उन्हीं अंतरालों में पहली बार तुम्हें तो परमात्मा की झलक मिलेगी क्योंकि न कोई चाह न कोई कल्पना न कोई विचार परमात्मा की झलक मिलेगी कहीं बाहर से नहीं तुम्हारे भीतर ही बैठा है विचारों की धुंध हट जाती है तो दिखाई पड़ने लगता है जो तुमने प्रेम के अनुभव से जाना है उस अनुभव को उपयोग कर लेना जो तुमने अब तक संसार की प्रीति में सीखा है उस पाठ को भूल मत जाना चाहत करके तुमने जो देखा है कि सदा हारे वह एक बड़ी संपदा है उस पाठ का अगर उपयोग कर लिया तो परमात्मा के संबंध में असफल न होना पड़ेगा चाहो ना और परमात्मा पाया जा सकता है लाउत्सु का प्रसिद्ध वचन है खोजो मत पालो, मांगो मत पालो न कहीं जाना है न खोजना है वह परम धन तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारा स्वरूप है आचित नहीं